शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंधि आएगी यह किसकी सुगंधि है बोले यह कृष्ण की करुणा की सुगंधि है कृपा की सुगंधि है लेकिन अब भगवान का कुछ ना बिगड़े बाल भगवान का कुछ ना बिगड़े तो गोपियों ने ग्वालों ने मिलकर इंतजाम किया और क्या किया अनुष्ठानात्मक उपक्रम किया भगवान के अंगों की रक्षा के लिए भगवान के विभिन्न नाम लिए गए तुम्हारे इस अंग की यह भगवान रक्षा करें इस अंग की यह भगवान रक्षा करें इस भगवान को रक्षित किया गया किसके द्वारा भगवान भी रक्षित हो रहे किसके द्वारा बोले भगवान भगवान के नाम के द्वारा ही रक्षित हो रहे हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान से भी अधिक भगवान के नाम की महिमा है भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है अब भाई एक बात और पूतना मरी श्रीमदभागवत के बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग भावपूर्ण भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं उपदेशात्मक भी हैं अब यहाँ तो पूतना मिटी फिर एक दिन की घटना और सुनो भगवान श्री कृष्ण को करवट दिलाने का उत्सव था मैया ने करवट दिलाई दुग्ध पिलाया और पय पान करा के भगवान को पालने में सुल दिया आज उत्सव का दिन था बहुत लोग इकट्ठे हुए थे बहुत लोग आए हुए थे तो एक छकड़ा शकट वह छकड़ा रखा हुआ था छकड़े के नीचे भगवान श्री कृष्ण पालने में और उस छकड़े पर बहुत सारे दूध दही के पात्र भरे हुए रखे थे गोरस भरा हुआ रखा था भगवान श्री कृष्ण को लगा कि मेरे ऊपर छकड़ा और छकड़े के ऊपर यह रस अब विचार करना आप रस स्वरूप कौन है तो वेद भगवान कहते हैं कि रसो वैसा रस स्वरूप तो भगवान ही हैं वे ही उनसे बड़ा रस और कौन होगा लेकिन भगवान के ऊपर भी रस और वह भी गौ रस और वह भी छकड़े में अच्छा अब देखो आप मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि यह तन का छकड़ा है और इंद्रियों का रस है पर इस तन के भी, भीतर छिपे हैं अंतकरण के पालने में भगवान झूला झूल जुल रहे हैं यह इसका भाव है लेकिन भगवान की ओर दृष्टि न जाए किसी की कोई भगवान की ओर नहीं देखता वो सब छकड़े पर रखे हुए दूध दही के पात्रों को देखते और उत्सव में सब निमग्न थे भगवान पालने में पड़े पड़े सोचने लगे कि हमारी तरफ किसी की दृष्टि नहीं हमको कोई देख ही नहीं रहा है भगवान ने कहा अच्छा अच्छा अभी बताता हूँ और भगवान ने बाल लीला करते हुए अपने चरण का प्रहार किया तो छकड़ा उलट गया और उलट गया सारे पात्र नीचे गिर गए और इसका आशय क्या यह भगवान श्री कृष्ण की चरण कृपा है भगवान श्री कृष्ण जिसे चरण से छू देते हैं वह है उलट उलट जाने का मतलब वह भगवान से जुड़ जाता है जगत से जुड़ा हुआ भी भगवान से जुड़ अब सबकी दृष्टि भगवान पर गई अरे रे रे बड़ा बड़ा से बड़ा अमंगल यह टल गया और यह हिरण्याक्ष दैत्य का पुत्र उत्कच था इसको श्राप मिला था कि तुम निर्जीव हो जाओ यही शकट के रूप में आया था कि तो भगवान के चरण का स्पर्श होगा तो तुम्हारा उद्धार होगा और इस तरह यह शकट का उद्धार हुआ सकटासुर बोलते हैं छकड़ा जिस पर यह सब दूध दही के पात्र रखकर जिसकी वजह से भगवान से ध्यान हट जाए वह असुर ही है और सुर कौन है जिसकी वजह से भगवान पर ध्यान चला जाए वह सुर है तो अब ये सोचने लगे कि बड़े उत्पात आए दिन उत्पात अब भगवान ने इसका उद्धार किया उसके बाद एक दिन की घटना और सुनो मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लिए हुए थी और अचानक ऐसे लगा कि श्री कृष्ण का शरीर बहुत भारी हो गया बहुत भारी बहुत अब मैया को लगा कि क्या हुआ भगवान का स्मरण किया और जब भार नहीं संभला तो कन्हैया को सुला दिया और किसी काम में लग गई तभी भयंकर बवंडर के रूप में वह चक्रवात आया और श्री कृष्ण का उसने हरण कर लिया इतनी धूल की वर्षा हुई इतनी धूल की वर्षा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और भगवान को सब ढूंढ रहे थे भगवान भी नहीं दिख रहे थे कहाँ गए कहाँ गए यशोदा मैया ने रोना शुरू कर दिया गोपियों ने रोना शुरू कर दिया धूल की इतनी वर्षा कि भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे सब खोज रहे थे अब यह क्या है चक्र क्या है यह मानो यही काम वात कफ लोभ अपारा काम बात ये वात चक्र काम है और इसमें धूल की वर्षा और धूल को रज कहते हैं और कामेश क्रोधेष रजोगुण समुद्भवा ये रज धूल को भी कहते हैं रजोगुण को भी कहते हैं तो धूल की वर्षा अगर चारों तरफ हो तो कुछ नहीं दिखाई देता आदमी का मन जब रजोगुण से भर जाता है तब तो भगवान नहीं दिखाई देते हैं उस रज के कारण कुछ नहीं दिखाई दे रहा भगवान भी नहीं दिख रहे हैं और गोपियां आंसू बहा रही है यशोदा मैया दुखी है कि मेरा कन्हैया कहा है और वह राक्षस जो चक्रवात के रूप में आया था भगवान को बहुत ऊपर उड़ा कर ले गया और भगवान ने अपने को भारी बनाया उसी के गले पड़ गए और ऐसे गले पड़े कि वो लेकर ऊपर उड़ ही ना पाए भगवान को और इसका अर्थ क्या है अब आप विचार करना यह काम जिसके गले पड़ जाए उसकी धरती छुड़ा दे धरती क्या है सुमति भूमि थल सुमति की भूमि छूट जाती है यह व्यक्ति जिस मर्यादा के धरातल पर रहता है काम जिसको उठ का को उड़ा दे उसी की मर्यादा टूट जाती है यह ऐसा राक्षस है ऐसा क्रूर है यह पर भगवान उसी के गले पड़ गए अज कौन सी धरती छुड़ा दी गोकुल की धरती भक्ति की धरती और यह विकार जब प्रबल होता है तो भक्ति की धरती छुड़ा देता है साधक के लेकिन भगवान ने कहा कि काम अब तक तुम दूसरों के गले गले पड़कर भक्ति की धरती छुड़ा देते थे लेकिन आज हम तुम्हारे ही पड़ गए और सही बात यह है कि काम सब पर भारी पड़ता है पर हमारे यह श्याम सुंदर तो काम पर भारी पड़ गए भगवान ने कहा कि तुम हमें नहीं ले तो हम तुम्हें इस धरती से जोड़ेंगे और जब भगवान उसके गले पड़ गए नीचे लेकर आए तो वही पत्थर पर गिरा और गिरते ही समाप्त तो हो गया इसका अर्थ है उपासना की भूमि पर गिरते ही वासना समाप्त तो हो जाती है भगवान श्री कृष्ण वहां भी नित्य प्रसन्न जब यह बवंडर शांत हुआ सबने देखा कि भगवान है तब तो फिर भगवान को कि बड़ी चिंता करने लगे कि बाल गोपाल के लिए कभी कुछ कभी कुछ आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है तो गौ माता की पूँछ से झाड़ा देकर और उनका अभिषेक करके उनको सुरक्षित किया गया भगवान से प्रार्थना की गई इस तरह पूतना का ये सट्टास का और ये चक्रवात के रूप में आए हुए असुर का भगवान ने अपनी लीलाओं से उद्धार किया श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए नंद बाबा ने कहा कि आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए आपकी बड़ी कृपा होगी गर्गाचार्य जी ने कहा कि उद्देश्य तो यही था लेकिन आप जानते हैं कि कंस इस समय बुरी तरह पीछे लगा हुआ है उसे पता है कि आठवीं संतान देव की जीवित है और वह सबको लगाए हुए कि खोज कर बताओ को है आठवा लाल देव की जी का कौन सा है और मैं स्पष्ट रूप से उत्सव करके नामकरण करूंगा पुरोहित हूं तो कंस को निश्चित रूप से शक हो जाएगा संदेह हो जाएगा कि यह नंद नंदन में जो कृष्ण नंद नंदन के रूप में जो कृष्ण चंद्र हैं यही वसुदेव जी का बालक है देव जी का लाल है तो वह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा ठीक नहीं होगा नंद बाबा ने कहा तो कोई युक्ति निकालिए तो अंत में सलाह यह की गई कि गौशाला में भगवान का नामकरण कर दिया जाए देखो और किसी को न बुलाया जाए किसी को कोई सूचना न दी जाए और वही हुआ धन्य है हमारे भगवान जन्म भी हुआ तो छिपकर कर और नामकरण भी हुआ तो छिप और भगवान का नामकरण भी हुआ तो गौशाला में और कितना बढ़िया संकेत है भगवान कहते हैं कि मुझे अगर कोई जाने नामकरण हुआ गौशाला में अर्थात हमें कोई जाने तो गौ के नाम से ही जाने इसीलिए भगवान का नाम आज तक गोपाल है वे गौं और धन्य है गौ सारा संसार भगवान के पीछे पीछे भागता है पर भगवान गौ के पीछे पीछे ऐसे भगवान का नामकरण किया गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो यह वही सच्चिदानंद ब्रह्म है जो अनेक युगों में अवतार लेकर आए हैं और सतयुग में अलग रूप में आए श्वेत रक्त पीत और ऐसे अलग अलग रूपों में आए हैं पर इस अवतार में यह श्याम वर्ण होकर आए हैं कृष्ण वर्ण होकर आए हैं इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण है और कृष्ण शब्द का एक बड़ा सुंदर अर्थ है जो कर्षण जो दूसरे को खींच ले अपनी ओर आहा और भगवान का एक नाम है आत्मा रामा कर्शी भगवान आत्मा राम महात्माओं के मन को भी अपनी ओर बरवस खींच लेते हैं यह और इसीलिए आचार्य मधुसूदन सरस्वती जैसे विद्वान कहते हैं वंशी विभूषित इस मंत्र में अंतिम पंक्ति में कहा कृष्णात परम किमपित तत्व अहम न जाने श्री कृष्ण से परे कोई तत्व है मैं नहीं जानता मेरे लिए श्री कृष्ण ही परम तत्व है और जहां सुखदेव जी जैसे महात्माओं का चित्त अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो और आज भी श्री कृष्ण बड़े बड़े ऋषियों का मुनियों का जो आत्मानंद में लीन आत्मज्ञानी विरक्त शिरोमणि महात्मा है संसार का कोई भी राग जिन्हें अपनी ओर नहीं खींचता श्री कृष्ण उनके चित्त का भी कर्षण कर लेते हैं इसलिए उनका नाम कृष्ण है मुझे एक बात याद आई एक बार कोई वृंदावन में बैठा था योगी था बड़ा उच्च कोटि का साधक वह सिद्धासन में और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी किए हुए नाशिकाग्र दृष्टि रखे हुए सिद्धासन में विराजमान आंख बंद कर ली उसने ब्रजवासी बड़े विनोदी होते हैं भगवान के लीला सहचर हैं वे तो एक ब्रजवासी आए सब बोले बाबा क्या कर रहे हो सो बाबा कुछ नहीं बोले तो बोले कुछ तो बोलो क्या कर रहे हो सब बाबा ने आंख खोली बड़े ना समझो इतना भी नहीं जानते देखते नहीं हम ध्यान कर रहे ब्रजवासी बोले ध्यान तो हम नहीं जानते आंख का एक बूंदे हो अरे बोले ध्यान में आंख मूंदनी ही पड़ती है ब्रजवासी ने कहा कि सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है और तुम वृंदावन में ही आंख मूंदे हो जहां आंख मूंदनी थी वहां खोले रहे और जहां आंख खोल के दर्शन करना चाहिए वो आंख मूंदे बैठे हो योगी बोला कि हमको बाधा मत चलो चलो जाओ, जाओ, जाओ। हाँ, जा रहे हैं पर हमारी एक सलाह सुन लो क्या आंख मूंद ली है तो खोलना मत आंख मूंदे बैठे रहना कहा क्यों अगर एक बार आंख खुल गई तो फिर आंख मूंद नहीं पाओगे क्यों नहीं मूंद पाएंगे तो उस ब्रजवासी ने कहा जो लो तो नंद को कुमार नहीं दीठ तो तु को ले। जब तक तुम्हें नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र नहीं दिखाई पड़े तब तक तुम ब्रह्म चिंतन कर लो आत्मचिंतन कर लो समाधि लगा लो ध्यान लगा लो पर एक बार कन्हैया दिख गए तो फिर आंख नहीं मूंद पाओगे फिर ध्यान नहीं लगेगा फिर समाधि नहीं लगेगी इसीलिए भक्त तो क्या कहते हैं एक भक्त से पूछा बैकुंठ जाओगे बैकुंठ क्या करेंगे जाकर कहा करू कहा करू बैकुंठ ही जाए जा करू बैकुंठ ही बैकुंठ जाकर क्या करेंगे क्यों वहां नहीं नंद वहां नजशोद वहां नहीं नंद वहां नजशोध वहां नहीं गोपी ग्वाल न गा करूँ बेकूठ उस वैकुंठ में जाकर क्या करेंगे जहां नंद बाबा नहीं है जहां यशोदा मैया नहीं है जहां गोपी नहीं है जहां ग्वाल नहीं है जहां गऊ नहीं है और इसलिए भक्त कहते हैं कि किसी को बुरा लगे या भला पर ब्रज तज ब्रज ब्रज तज में जाए बलाए जायला करूकु जा करू वैकुं यह श्री कृष्ण का आकर्षण ऐसा है एक भक्त बोले कि तुम तो बैकुंठ नहीं जाना चाहते हो पर हम तो ये कहते हे विधना तो से अचरा पसारी मांगो जन्म जन्म दीजो मोही जन्म जनम, जनम दीजो ब्रज बसीबो हे विधना तु से अचरा पसारी मांगू मैं तो यही मांग रहा हूँ कि मुझे जन्म जन्म वृंदावन में ही जन्म देना हर जन्म में ब्रिज का वास देना अच्छा तो ब्रिज में कहा रहना चाहते हो गोकुल नगरी अहिर की जाती नंद नंदन नंद नंदन नंद नंद संग हिली बिली रही वो हे विधना तो से अचरा सा मांगूं जन्म जन्म जनम, जनम दी जो वो ही ब्रज बसीब ऐसा श्री कृष्ण का आकर्षण है और आज भी है अरे और तो और तुलसीदास जी के एक शिष्य रघुनाथ दास जी नाम वृंदावन गए भगवान कृष्ण के भक्त हो गए तुलसीदास जी ने पता किया कि ये राम जी के भगत थे हमारे शिष्य कृष्ण भगवान के भक्त कैसे हो गए भाई तो यद्यपि श्री राम कृष्ण तो ये कही है लेकिन तुलसीदास जी ने विनोद में एक दोहा लिखकर आधा भेजा कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान तुम ये वेश और बाण ही छोड़ दिया श्री कृष्ण करने लगे राधा राधा कृष्ण करने लगे वृंदावन में कहा कमी रघुनाथ लो जो तुम छाड़ी बान, तो उधर से उन्होंने उत्तर लिखा गुरुजी क्या करूं मजबूर हूं मन अनुरागी हो गयो सुन मुरली की तान ऐसी भगवान में तो ऐसा आकर्षण है देखो जब कोई कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करता है तो सहज मन आकर्षित हो जाता है हम लोग वाह वाह करने लगते हैं उन क्षणों में और आप विचार करो जगत को रचने वाला कलाकार ही जब कलाकार बनकर मुरली मनोहर होकर अवतरित होता हो तो किसका मन है जो उसके प्रति सहज आकर्षित ना हो जाए और उसका नृत्य देखकर कौन आकर्षित ना हो जाए जगत को नचाने वाला ही जब नाचने लगे इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा जो बड़े बड़े अमलात्मा मुनिंद्र परम हंसों का मन भी अपनी ओर आकर्षित कर ले आत्मा रामाकर्षी नाम है इसका इसलिए काम है इसका इसलिए इसका नाम है कृष्ण गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण नाम रखा और दूसरे भैया का नाम बलराम बलराम क्यों यह सबको प्रसन्नता देने वाला आनंद देने वाला इसलिए इनका नाम राम और बलाधिक्यम सबसे ज्यादा बल इसमें होगा इसलिए इनका नाम बल और सबको आराम देने वाले रामायण इसलिए इनका नाम राम और कभी गोपों में यदुवंशियों में परस्पर झगड़ा हो जाए तो ये समझौता कराएंगे इधर से इधर इधर से इधर इसलिए इनका नाम संकरण तो इस तरह गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण किया अब यह थोड़े थोड़े बड़े हुए दोनों कुमार अब लीला होने लगी आंगन आंगन फिरत भगवान आंगन में हथेली और घुटनों के बल चल रहे हैं मुख दधि लेप किए शोभित कर नवनीत लिए किलकत कान घुटरुअन आवत भगवान की यह बाल लीला तो कहते हैं जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे मैया नामिशोदा कभी गोद में कभी पालने में और कभी भगवान को गोद में रखकर पैपान कराती है धन्य उनके सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है नंद भवन लाल, नंद, नंद लाल नंद भवन नंद लाल ठुमकी ठुमकी चलन लागे ठुमकी ठुमकी चलन लागे चलन लागे चलन लाल चलन लागे ठुमकी ठुमकी चलन लाएगे पीछे मा जसोवती पीछे मा जसोवती बाबा नंद आगे लाल चलन लागे लाल चलन लागे नंद भवन नंद लाल नंद भवन नाल ठुमकी ठुम की चलन लागे ठुमकी ठुम चलन लागू भगवान श्री कृष्ण की इन ललित लीलाओं का बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन हुआ है अब भगवान थोड़े बड़े हुए अब आंगन तक ही सीमित नहीं बाहर अपनी ग्वाल मंडली के साथ बड़े भैया बलदाव जी के साथ खेलने के लिए जाते हैं एक बड़ी सुंदर कथा सुनने को मिली यशोदा ने कन्हैया को आज सवेरे सवेरे स्नान कराया सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराए मोर पंख लगा दिया वरहा पीडम ये वरहा पीडम भगवान तो मोर पंख धारण करने वाले और ऐसा सुंदर वेश बनाया बलराम जी को भी सजाया और कन्हैया आंगन में खेलते खेलते बाहर गए तो ब्रज की रज से इतना प्रेम है धूल धूषित होकर आए कीचड़ में सन आए। मैया ने को क्रोध आया मैया को लगा कि इतना सवेरे से परेशान हुई से नहला धुलाकर इतने वस्त्र आभूषण सुंदर सुंदर सजाए और यह कीचड़ में सन कर आए कल भी ऐसे ही किया था कभी जाते गौशाला में तो गौमूत्र गोबर में शरीर सर, को सान कर आ जाते कभी जाते तो आज तो धूल कीचड़ लगाकर आ गए तो मैया ने कहा क्यों रे मैया ने डांट कर कहा क्यों रे मैं इतना सजाकर भेजती हूँ ये कीचड़ में शरीर को सान कर आता है तू पिछले जन्म में शूकर तो नहीं था ये इस जन्म में भी आदत बनी रही हो तुम सुत जन्म नहीं पूतना रे रे क्यों क्या पिछले जन्म में तू शूकर था अब माँ ने तो क्रोध में डांट कर गाली दी पर कन्हैया तो कांपने लगी बलराम भैया की ओर देखा बलराम भैया बोले क्या बात है बोले ये समझ में नहीं आता मैया को कैसे पता लग गया है कि पिछले जन्म में बारा अवतार के रूप में मैं ही आया था मैं ही बाराह बना हूं और मैया को ये कैसे पता लग गया है अब श्री कृष्ण कुछ बोलने लगे बोलत मुख मधुर मधुर कहा लागे मोहन मैया मैया या मैया, मैया कहन लागे मोहन मैया मैया बाबानंद सो बाबा बाबा अरूह धन सो भैया कहन लागे मोहन मैया मैया और मैया समझाती सुनो सुनो कन्हैया क्या ऊंचे भवन चढ़ी तेरे जसोदा ले ले नाम कन्हैया अरे कन्हैया दूर खेलन मत जाहु दूर खेलने मत जाना कन्हैया क्यों क्या डर है मारेगी काहू की गैया कान लगे मोहन मैया मैया मैया मोहन मैया मैया मैया को बड़ा डर है अरे दूर खेलने के लिए मत जाना किसी की गैया मारेगी और यद्यपि भगवान की लीला ऐसी है कि उनके माधुर्य को देखकर उनके ऐश्वर्य का सहज विस्मरण हो जाता है यद्यपि यशोदा मैया ने जब दूध पिलाया कन्हैया को गोद में लेकर तो सोचा कि ज्यादा दूध ना पीले ये छोटा सा बालक दूध पीता ही जा रहा पीता ही जा रहा अपचना हो जाए तो मैया ने दूध पिलाना बंद कर दिया और लाल जी को गोद में लेकर मुख चुंबन करने लगी और भगवान मुस्कुराए और जैसे ही मुस्कुराए तो भगवान के मुख में विराट विश्व दिखाई दिया अखिल ब्रह्मांड दिखाई दिए मैया यशोदा हैरान हो गई तो भगवान से किसी ने पूछा कि ऐसी लीला काय कर दी ये मैया को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड क्यों दिखाया श्री कृष्ण बोले इसलिए क्योंकि मैया सोच रही थी कि इतना सा बालक इतना दूध पीता जा रहा है और इसको अपच न हो जाए तो मैं कह रहा कि नहीं मैया मेरे मुख से मुख के माध्यम से ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारा पैपान कर रहा है तुम्हारा दूध पी रहा है और तुम भगवान की माता हो इसलिए जगत की माता हो भगवान अपने ऐश्वर्य का बोध तो कराते हैं लेकिन मैया को फिर भी लगता है कि मेरा लाला बाहर खेलने जाएगा तो मारेगी काहू की, की गैया अब भगवान एक दिन बोले मैया बड़ी जोर की भूख लग रही है माखन से बड़ा प्रेम है भगवान शोभित कर नवनीत तो भगवान मैया से कहते हैं कि बड़ी भूख लगी है माखन रोटी दे दे मैया बोली अभी नहीं अभी इतना दूध पिया है, रात को दूंगी मैया माखन रोटी कब दे रात को कन्हैया धीरे से पूछते हैं, मैया ये रात कैसी होती है? बड़े भोले इन्हें पता नहीं है कि रात कैसी होती है मैया बोली रात नहीं जानते लाला ना ना मैया रात तब होती है जब अंधेरा होता है कन्हैया बोले मैया ये अंधेरा कैसा होता है सो एक गोपी पास में बैठी को मैया को परेशान कर हाँ तो पूछ रहा हूं अंधेरा कैसा होता गोपी मुस्कुराकर कर बोली तेरे ही जैसा होता है और कैसा होता है? अब तो बड़े नाराज हो गए चुप रहे मैं मैया से बात कर रहा हूँ मैया नहीं नहीं, नहीं मुझसे पूछो मुझसे नाराज मत हो बोलो क्या मैया रात कैसी हो मैया बोली रात तब होती है जब अंधेरा हो तो अंधेरा कैसा हो मैया बोली जब काला ही काला दिखे और कुछ ना दिखाई पड़े तब अंधेरा तब रात अच्छा तो तब माकर रोटी मिलेगी जब ऐसी रात होगी हाँ हाँ तभी समझ गया मेरा लाला बड़ा समझदार है और मैया समझ रही थी कि समस्या का समाधान हो गया तो नए न मुंह दी रहे पौड़ी कन्हई मैया ने, ने जो बताया तो कन्हैया ने दोनों आंखें बंद कर ली आंख बंद करके बोले मैया काले काला दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है अंधेरा हो गया अब तो रात हो गई अब तो माखन रोटी दे दे मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया और सही बात है यह जगनियंता जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा बालक के रूप में आए मैया हृदय से लगावे जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भाव नि पावे जसमती तेरह भाग बड़ोरी ब्रह्मा तक कहते धन्य हो नंद रानी चलायो रानी चलायो रानी परमेश्वर पर टू परमात्मा का माया का जादू टोना सब पर चलता है लेकिन धन्य है भक्ति की महिमा चलायो रानी परमेश्वर पर टोना अरे यशोदा मैया तूने पता नहीं क्या जादू कर दिया क्या उल जाको ब्रेद पार नहीं पावे ब्रह्मा कह रहे कि मैं तो वेदों का पाठ करता हूं चारों मुखों से वेद निकलते हैं लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं जाको वेद पार नहीं पावे गोद खिलौना चलायो रानी परमेश्वर पर टोना वेद भी जिसका पार नहीं पाते वह तेरी गोद का खिलौना बन गया मैया क्या चमत्कार है और मैया नित्य नई लीलाओं से आनंदित होती रहती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बलराम की लीलाओं का श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कभी-कभी किसी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते दोनों भाई बछड़ा आगे आगे पीछे पीछे दौड़ते जाते हैं कभी जाते हैं तो वत्सान मुंशति क्वचित समय कभी कभी जाकर गोपियां शिकायत करती है कि अरे मैया इस कन्हैया को समझाए कन्हैया क्यों क्या किया इसने अरे क्या नहीं किया अरे मैं बताऊं कभी कभी जाता है तो हमारे बछड़े खोल देता है वत्सान समय ये तो क्या होता है बोले बछड़े दिन में ही दूध पी जाते हैं और ये हमारी मटकी में से दही दूध दही मक्खन ले लेकर बंदरों को बांटता रहता है खुद खाए सुखाये बंदरों को बांटे ग्वालों को खिलाए इसकी हमारे बड़ी परेशानी मैया बोली तो तुम अंधेरे में छिपा कर रखा करो तुम अपना ये दधी और ये मक्खन अंधेरे में छिपाएने से क्या होता है तुमने जो इसे रत्न जड़ित कंकण पहना रखे हैं ये चमचम -चम चमकते हैं ये जहां पहुंच जाता है वहीं अंधेरे में प्रकाश हो जाता है इसलिए पात्र छिपे नहीं रह सकते और कितनी बढ़िया बात व्यंग में भी कही गई कि भगवान जहां पहुंच जाए वही प्रकाश हो जाता है एक दिन घर में ही माखन चोरी करते पकड़े गए मैया बोली ये क्या कर रहे थे हाथ दोनों डाले हुए थे मटकी में अब चोरी करते रह हाथ पकड़े गए मैया बोली क्या कर रहे तो कन्हैया ने कहा मैया ये जो तुमने सोने के कड़े मुझे पहना रखे हैं ना ये, ये कड़े बहुत कड़े हैं मेरे हाथ में बड़ी गर्मी होती है तो उन हाथों को ठंडक पहुंचाने के लिए दही में हाथ डाले हुए था मैं मैया खूब मुस्कुराती और यह सच्चिदानंद भगवान की लीला है एक दिन बड़ा हल्ला मचा ग्वाले दौड़ दौड़े आए और क्या बोले यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा तेरे ला ला ने माटी खाई मैया ने छड़ी ले ली हाथ में कान पकड़ा ले लाटी उगलावत माटी खोल मुख खोल मुख कन्हैया कहते मैंने माटी नहीं खाई मैया बोली सब ग्वाल ग्वालवाल कह रहे और तुम्हारे बलदाऊ भैया भी कह रहे बड़े छोटे सब कह रहे कन्हैया बोले सब कहे लेकिन सब झूठ बोल रहे हम भितान सर्वे मिथ्याभिशंसिना हे माता मैंने मिट्टी नहीं खाई सर्वे मिथ्याभिशंसना ये सब के सब झूठे हैं और अगर इनकी बात सत्य है तो पश्चिम मुख मुखम मैं मुख खोलकर दिखा रहा हूं मेरा मुख देखो भगवान का जब मुख देखा गया तो उसमें तो सब कुछ दिखाई दिया अब यहां एक बात विचार की है कि भगवान झूठ बोल रहे हैं कई बार लोग इस पर बड़े अकड़ते हैं। भगवान झूठ बोलते हैं। अरे हमने कहा कि भगवान तो सत्य व्रतम सत्य परम त्र ऐसी स्थिति की गई वे झूठ नहीं बोलेंगे क्यों भगवान करें नाम भक्षित मैंने माटी नहीं खाई क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान का स्वरूप तो साक्षी है दृष्टा का स्वरूप है कर्ता भोक्ता वे हैं ही नहीं न करतृत्व उनमें है न भोक्तृत्व उनमें है वे तो कर्तित्व भोक्तृत्व दोनों के साक्षी हैं, इसलिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर्वे मिथ्या ये सब झूठे हैं जो कर जो अकर्ता अभोक्ता पर कर्तृत्व तो और भोक्तृत्व का आरोप लगाने वाले झूठे हैं भगवान तो सत्य है एक दिन एक ग्वालिन ने पकड़ लिया हाथ चल मैया के पास क्योंकि अब पड़ोस में भी जाने लगे चोरी करने भगवान को माखन चोरी बड़ी प्रिय है अरे क्यों संत हृदय नवनीत समाना ये संत हृदय भक्त का हृदय नवनीत के समान है अजब अच्छा वैसे भी देखो ग्वालिन के घर में रखी है मटकी अच्छा मटकी में रखा है माखन कन्हैया को मटकी से कोई मतलब नहीं माखन चुरा लेते हैं मटकी से कोई लेना देना नहीं दे। ग्वालियर अच्छा मटकी क्या है वैसे तो ठीक है अगर हम लोग विचार करें तो ये अपना तन ये काया की मटकी है ये भी मिट्टी का पात्र है मटकी है और वैसे भी ये मटकी है क्योंकि ये शरीर बिना मटके मानता ही नहीं है दिन भर मटकते ही रहता है इधर से उधर ये मटकी और इसके भीतर मन का माखन रखा है और वह भी ग्वालिन के घर का है और कितनी बढ़िया बात गोपी गो माने इंद्रिय और इंद्रियों के द्वारा जो भगवत रस का पान करे वह गोपी साक्षात भक्ति भक्ति के भवन में भक्ति के भाव में रहने वाली तन की मटकी के भीतर के मन के माखन को श्री कृष्ण चुराते हैं यही उनकी माखन चोरी लीला का रहस्य है ग्वालियन ने पकड़ लिया चल मैया से शिकायत करूंगी मैया से शिकायत करैया पकड़ कर लाए गए मैया बोली क्यों कन्हैया क्या सुन रही हूं तू रोज ये नई नई आदत करके ये चोरी करना सीखा है भगवान बोले ये झूठी है मैंने चोरी नहीं की मैंने इसका माखन नहीं चुराया अच्छा भगवान बिल्कुल सही कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं श्री कृष्ण सही बोले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गोपियां रोज बुलाती क्या कहती हैं बोले ये गोपियां जितने भक्त हैं क्या कहते हैं भगवान सब कुछ तुम्हारा है तन मन धन सब तेरा प्रभु सब कुछ है भगवान सब तुम्हारा सब तुम्हारा सब तुम्हारा और श्री कृष्ण कहते रोज तो ये कहती हैं कि सब तुम्हारा है और आज मैंने थोड़ा सा माखन ले लिया तो कहती मेरा माखन चुरा लिया तो ये झूठी है कि नहीं एक और तो कहती सब कुछ भगवान का है और भगवान कुछ ले ले तो कहते मेरा माखन ले लिया है मैया बोली तेरी बात बात में सुनूंगी पहले इनकी सुनो हाँ बता गोपी बोली मैया देख ले इसके हाथ में माखन लगाए मुख में माखन लगाए मेरे घर में चोरी कर रात तो में पकड़ कर लाई आप कर, सुनो कन्हैया की सफाई श्री कृष्ण बोले मैया तुम तो जानती हो मैं कितना भूला मैया बोली हाँ मुझे पता है तेरे से ज्यादा भोला और कोई नहीं मैंने तो उसका घर ही नहीं देखा था फिर कैसे गया चोरी करने बोले मैं मैं गया नहीं इसने बुलाया। जब घर घर चलूं बुलावे में ग्वालिन मोय भैया मैं तो भोला भाला अपने रास्ते से जा रहा था इस ग्वालिन ने मुझे बुलाया इधर आओ इधर आओ अब ग्वालिन हस मुख पर साड़ी का देखो इसकी बात है मैंने कब बुलाया इसे और मैया जानती हूं कैसे बुलाया कन्हैया आप कल्पना करो छोटे से कन्हैया किस चातुरी से अपनी बात रख रहे हैं? कहते मैया मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोह क्या करती हैं अंचल हाथ को झालो देखें अंचल का अंचल को ऐसे मुख पर रखती हैं और हाथ से इशारा करती हैं इधर आओ हाँ। और क्या कहती क्या मीठी बोले लाला कह के लाला ने हो। बड़ी मीठी बोलती हैं लाला कह के अब मैया तू तो जानती है कोई प्रेम से मुझे बुलाए तो मैं रुक नहीं सकता चला ही जाता हूं राम ही केवल प्रेम प्यारा अब भगवान विनोद में भी सही बात कह रहे हैं मीठी बोले लाला कह के अच्छा ठीक है इसने बुलाया तो ये माखन चोरी चोरी करने का बुलाया था अच्छा बोला तो तेरे हाथ में ये माखन कैसे रखा है लगा कैसे है माखन अरे इनसे ही पूछो धरी मटुकिया मोह निकट माखन की तत्काल इसी ने माखन की मटकी मेरे सामने रख दी अच्छा क्या कहा कन्हैया मेरे मटकी के माखन में चीटियां हो गई इनको निकाल दो माखन दूंगी घनो सो चैटी बीनो लाल मैं तो या की चैटी बीनू या निध रही सोए मैया जब मैं घर से चलू बुलावे घर में ग्वालिन वो अच्छा एक बात बस और क्या मटकी रख माखन में चींटियां हो गई इनको दूर कर दो अब इसमें भी आध्यात्मिक संकेत है तन की मटकी में रखे हुए मन के माखन में वासना की चींटियां हुई हैं उनको दूर करना तो भगवान के हाथ की बात है और गोपी तो यही कहेगी मेरे मन को वासना से मुक्त कर दो अच्छो तो इसलिए तेरे हाथों में ये लग गया माखन हाँ भैया यही बात है अच्छा फिर क्या हुआ बोली निश्चिंत होकर सोती है। और मैं इसकी चींटियां बीनता हूं भगवान के भरोसे रहने वाले निश्चिंत होकर सोते फिर क्या हुआ बोले फिर बोली मैंने कहा चींटी तो माखन बोले अभी नहीं नाचो आप नाचे मुही नचावे कहा बताए दो तो तानिया छचिया भरी छाच पे नाच नचावे और एक बात कहा क्या और बोले माखन तो खिलाया नहीं चींटी बिनवाई नाच नचवाया और मेरे मुख में इन्होंने अपने हाथ से जबरदस्ती माखन लगा दिया कि चल मैया से तेरी शिकायत करूं मैया देख मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है मैं बालक ये धींगी मैं हूं चोर ये साह और इन्होंने तो ऐसा किया चोर नाम मेरोन देंगी ब्याह है या इन्होंने तो ऐसा कर रखा है मुझे चोर कह कह के, के बदनाम किया है अभी की इतनी समस्या नहीं जितनी आगे की समस्या है चोर नाम से बदनाम हो जाऊंगा तो ब्याह कैसे होगा जैसी इनने मोसंग कीनी तैसी करे नको मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में वालिन अब तो तो के जो हाल हुआ कि देखो तो बहन इस छोटे से बालक को कैसी कैसी बातें आती हैं पर यह तो वृद्ध जीवन है प्राण धन है और मैया हमें कोई शिकायत नहीं ग्वालिने बोली हम तो इसी को इस तरह प्रसन्न देखना चाहते हैं मुस्कुराते देखना चाहते हैं हमारा यही आनंद है मैया यशोदा ने कन्हैया को उठाकर हृदय से लगा लिया ऐसी है भगवान श्री कृष्ण की ललित लीलाएं हैं जो हमारे मन को सदा आह्लादित करती हैं और उनकी यह मंगलमयी लीला यह आह्लाद भरी लीला हमारे जीवन की उदासी को दूर करे हमारे मन के विकारों का समन करे और हमें मंगलमय जीवन जीने की पवित्र प्रेरणा सामर्थ और शक्ति प्रदान करें इसी सद्भाव के साथ चर्चा को विराम नाम संकीर्तन कर लें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपी के ग्वाल हरे जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गो सचिदानंद भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव